महाभारत द्रोण पर्व एक पंचाशतमोध्याय द्रोणाचार्य का दुर्योधन को उत्तर और युद्ध के लिए प्रस्थान हते धिताटा सभ्य साची नाम तथा भूरे स्रवसे कि धीतराट ने कहा तात सम्रांगण में सभ्य अर्जुन के द्वारा सिंधुराज्रथ की तथा सात के द्वारा भूरी श्रवा के मारे जाने पर उस समय तो तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई दुर्योधन परम तस्मी तमच संजय संजय दुर्योधन ने जब कौरव सभा में द्रोणाचार्य से वैसी बातें कही तब उन्होंने उसे क्या उत्तर दिया यह मुझे बताओ संजय जय उठान सैंधव निहितम दृष्टवा भूरे स्रव संजय ने कहा भारत सिंधुराज्रथ तथा भूरिस्त्रवा को मारा गया देखकर आपके सेनाओं में महान आर्तनाद होने लगा तव सर्वं मंत्रव पुत्र में निरे येन मंत्रे न सतस छत्र वे सब लोग आपके पुत्र दुर्योधन की उस सारी मंत्रणा का अनादर करने लगे जिससे सैकड़ों छत्रियमढ़ी काल के गाल में चले गए द्रोणस्तु त्रुआ पुत्र आपके पुत्र का पूर्वोक्त वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी हो उठे उन्होंने दो घड़ी तक कुछ सोच विचार कर अत्यंत आर्त भाव से इस प्रकार कहा द्रोण उवाच दुर्योधन किमेव द्रोणाचार्य बोले दुर्योधन तुम क्यों इस प्रकार अपने वचन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि सभ्य साची अर्जुन युद्ध में अजय है ए ते नही वर्जुनम ज्ञा तुम अलम कौरव संयुगे नाम कुर नंदन अर्जुन को तो केवल इसी बात से समझ लेना चाहिए था कि उनके द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने भी युद्ध के मैदान में भीष्म को मार डाला अवध्यम निहतम दृष्टवा संयुगे देव दान तद ही वाजा ने भारी जो देवताओं और दानवों के लिए भी अवध थे उन्हें युद्ध में मारा गया देख मैंने उसी समय यह जान लिया कि यह कौरव सेना अब नहीं रह सकेगी यमसा त्रिशुलोकेश सूरम अमस्मी तस्पतिते सूरे किम शेषम हम लोग जिन्हें तीनों लोकों के पुरुषों में सबसे अधिक सूर्य सम्पन्न के मारे जाने पर हम दूसरों का क्या भरोसा करें? ग्रहते तात सकुने करते शत्रुता पना दूत क्रीड़ा के समय विदुर जी ने तुमसे कहा था कि तात कौरव सभा में शक्ली जिन पासो को फेंक रहा है उन्हें पासे न समझो वे किसी ने शत्रु को संताप देने वाले तीखे बाण बन सकते हैं पार्थ मान अस्व विदुरेड्र बुद्धवान परंतु बस उस समय विदुर जी की कही हुई बातों को तुमने कुछ नहीं समझा तात वे ही पासे से अर्जुन के चलाए हुए बाण बनकर हमें मार रहे हैं याद महात्म धीर से वाचो नौ से क्षेमा बदत शिवा वर्तते घोरम आगतम वैश तस्वमान वाक्य दुर्योधन कृते तब दुर्योधन विदुरजी धीर हैं महात्मा पुरुष हैं उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो मंगलकारक वचन कहे थे और जिन्हें तुमने विजय के उल्लास में अनसुना कर दिया था उनके उच्च वचनों के अनादर से ही तुम्हारे लिए यह घोर महासंहार प्राप्त हुआ है यो वन पथ्यम सुप्त कारिणाम स्वतम कुरु ते मूढ़ स सोचो नचिरा दिव जो मूर्ख अपने हितैसी मित्रों के हित कर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है वह थोड़े ही समय में शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है यचना येक्ष मणाण अनर्म कुलता धर्म से गाधारे फल प्राप्त मदम महत नोचे पापं परे लोके तमर्चे था इसके सिवा तुमने हम लोगों के सामने ही जो द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया वह अपमान उनके योग्य नहीं था वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है और संपूर्ण धर्मों का निरंतर पालन करती है गांधारी नंदन द्रौपदी के अपमान रूपी तुम्हारे अधर्म का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे दल का विनाश हो जा रहा है यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुम्हें इस पाप का इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता पांडवान् दूते इतना ही नहीं तुमने पांडवों को जुए में बेमानी से जीतकर और मृगचर्म में वस्त्र पहनाकर उन्हें वनवास दे दिया इस अधर्म का भी फल तुम्हें भोगना पड़ता है पुत्राणाम चैतेम धर्म आचरता सदा द्रोह्य तक नरो मदन जो ब्राह्मण प्रभु पांडव मेरे पुत्र के समान है और वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे पांडवा नाम राष्ट्र तुमने राजा धित की सम्मति से कौनों की सभा में शकुनी के साथ बैठकर कर पांडवों का यह क्रोध मोल लिया दुस्साहन संयुक्त करणिन परिवर्धि चतुर्वाक्य मनाद पुनः पुनः इस कार्य में दुशासन ने तुम्हारा साथ दिया है कर्ण से भी उस क्रोध को बढ़ावा मिला है और विदुर जी के उपदेश की अवहेलना करके तुमने बारंबार पांडवों के उस क्रोध को बढ़ाने का अवसर दिया है यत्ता ये पराभूता पर्यवर्यताजुन सब बदम तुम सब लोगों ने भी बड़ी सावधानी से अर्जुन को घेर लिया था फिर सबके सब पराजित कैसे हो गए तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था फिर तुम्हारे बीच में वह कैसे मारा गया कथम च जीवति सैन्धवोगमत कुरुनंदन तुम और कर्ण तो नहीं मर गए थे कृपाचार्य शल्य और अस्वस्थामा तो जीवित थे फिर तुम्हारे रहते सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई युद्ध सर्वराजान सिंधुराज परित्रा तुम सबो मध्य कथम हतः युद्ध करते हुए समस्त राजा सिंधुराज की रक्षा के लिए प्रचंड तेज का आश्रय लिए हुए थे फिर वह आप लोगों के बीच में कैसे मारा गया तथा दुर्योधन, दुर्योधन राजा जयदेष मुझ पर और तुम पर ही अर्जुन से अपनी जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था तत तस्मिन परित्राणम फाल न किचि अनुप्या तो भी जब अर्जुन से उनकी रक्षा न की जा सकी तब मुझे अब अपने जीवन की रक्षा के लिए भी कोई स्थान दिखाई नहीं देता मज्जतम इव चात्मा धृष्ट दुम सेल विषय महत्वाम पशा पांचाला शिखंडीना मैं धृष्ट दुम्न और शिखंडी सहित समस्त पांचालों का वध न करके अपने आप को धृष्टदुम्न के पापपूर्ण संकल्प में डूबता सा देख रहा हूँ तनम कि तप्यम वाक्सरे वक्त अशक्त सिंधुराज से भूत प्राणा भारत भारत ऐसी दशा में तुम स्वयं सिंधुराज की रक्षा में असमर्थ होकर मुझे अपने बाग बाणों से क्यों छेद रहे हो मैं तो स्वयं ही संतप्त हो रहा हूँ सौवर्णम सत्य संधस् ध्वजम अक्लिष्ट कर्मण अपश्यं कथमा संससे जयम अनायासी महान कर्म करने वाले सत्य प्रतिज्ञ के स्वर्ण में ध्वज को अब में भी, तुम विजय की आशा कैसे रखते हो तो भूव किम से समतत्र थे जहा बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुरा जद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए वहाँ तुम किसके बचने की आशा करते हो कृपया कृपयत पार्थिव पूजया पते दुर्धर्ष कृपाचार्य यदि जीवित है यदि सिंधुराज के पथ पर नहीं गए हैं तो मैं उनके बल और सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ यत्रापश्यम हतम पश्यतस्तेर्जुन से कौरभ्यकुवाण कर्म दुष्कल संग्रा देवरपी सवास बैह न ते सुंदरास्तीह चिंत नृप कुरुनंदन नरेश जिन्हें इंद्र से हित सम्पूर्ण देवता भी युद्ध में नहीं मार सकते थे दुष्कर्म कर्म करने वाले उन्हीं भीष्म को जब से मैंने तुम्हारे छोटे भाई दुशासन के देखते देखते मारा गया देखा है तब से मैं यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में नहीं रह सकती इमाने इमान अनेकान्याम सैतान भारत भारत वे देखो पांडवों और संजयो की सेनाएं एक साथ मिलकर इस समय मुझ पर चढ़ी आ रही है नाहत्वा कवचस्य करता समरे कर्म तव दुर्योधन अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा मैं समरांगण में वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो राजन न सोमका प्रमोक्तव्याजे वितम परिक्षता राजन तुम मेरे पुत्र अस्वस्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों को जीवित न छोड़े यच्च तद्वच आन यह भी कहना कि पिता ने जो तुम्हें उपदेश दिया है उसका पालन करो दया दम सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थिर रहो धर्मार्थ काम कुशल हो धर्मार्थव्य पीड़य धर्म प्रधान कार्या पुनः पुनः तुम धर्म अर्थ और काम के साधन में कुशल हो अतः धर्म और अर्थ को पीड़ा ना देते हुए बारंबार धर्म प्रधानपूर्ण दृष्टि और श्रद्धा युक्त हृदय से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना यथा यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करते रहना कभी उनका अप्रिय न करना क्योंकि वे अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी होते हैं महते राजन त्वर वाक्य सर पीड़ित राजन शत्रुसूदन अब मैं तुम्हारे बागवाणो से पीड़ित हो महान युद्ध के लिए शत्रु के सेना में प्रवेश करता हूँ दुर्योधन बलम शक्तो पाले संर श्रिंजया दुर्योधन यदि तुम में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना क्योंकि इस समय क्रोध में भरे हुए कौरव और सिंजो रात्र में भी युद्ध करेंगे एवं तथा प्राया द्रोण पांडव सिंजयान क्षत्र जैसे सूर्य नक्षत्रों के तेज हर लेते हैं उसी प्रकार क्षत्रियो के तेज का अपहरण करते हुए आचार्य द्रोण दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर पांडवों और श्रृंजो से युद्ध करने के लिए चल दिए इस श्री महाभारते द्रोण पर्वणी जयद्रथवध पर्वणी द्रोण वाक्य एक पंचाश अधिक, अधिक सततमो शत अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में द्रोणवाक्य विषयक एक सौ इक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ